गौतम ने कहा भगवान बुद्ध के सुप्रसिद्ध ग्रंथ धम्म पर सद्गुरु ओशो की व्याख्यान माला एस धम्मतनों से संकलित प्रवचन नंबर चौरासी भाग ३, दार्शनिक से विवाद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 बाहर के संस्कार जब सब छूट जाते हैं बाहर की दृष्टि से जब आत्मा बिल्कुल कोरी हो जाती दरिद्र हो जाती तभी भीतर की दृष्टि से समृद्ध होती जीसस का पूरा वाक्य है ब्लेसिड आर द पुअर इन स्प्रिट फॉर देअर्स इज द किंगडम ऑफ गॉड्स बड़ा अनूठा वचन है धन्यभागी हैं जो आत्मा में दरिद्र हैं, क्योंकि परमात्मा का राज्य उन्हीं का है एक ही वचन में दोनों बातें कह दी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 स्वीकार करने के भाव में श्रद्धा में डूबा बैठा होता है टकटकी लगाए इधर गुरु की वीणा बचती वहां शिष्य के भीतर के वर्षों वर्षों जन्मों जन्मों से सुने पड़े तार हिलने लगते इसके लिए ठीक ठीक शब्द जंग ने खोजा है वो शब्द है सृन क्रॉनी सिटी यहां कुछ होता है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 अशांति तो पाने की दौड़ से होती है ये पालू यह पालू तो मन अशांत होता है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते मन शांत करना मैं उनसे कहता हूं लेकिन मन को शांत करने की व्यवस्था पता है महत्वाकांक्षा तो छोड़नी पड़ती वो कहते हैं यह तो जरा मुश्किल है सच तो ये है वो कहते हैं कि हम आए ही इसीलिए थे कि मन शांत हो जाए तो महत्वाकांक्षा तो की दौड़ में ठीक से दौड़ एक राज्य के मंत्री मेरे पास आते थे वो कहते कि मैं आज